प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला ईश्वर तत्व जिज्ञासा भगवान की कृपा को कैसे समझा जाए समाधान भगवान की कृपा का स्वरूप कई बार बड़ा विलक्षण होता है कोई भावुक भक्त ही इसे समझ सकता है कानपुर के एक सेठ जी थे जो कृष्ण के बड़े भक्त थे उम्र बढ़ने पर उन्होंने अपना व्यापार लड़कों को संभलवा दिया था और स्वयं वृंदावन में अपनी गोट कोठी में रहते थे लड़के समय समय पर आते उनसे मिलकर सारा प्रबंध करके चले जाते थे कोई समस्या नहीं थी सेठ जी रोज बिहारी जी के मंदिर में जाकर दर्शन करते और वहां बैठकर बहुत देर तक भजन करते थे यह मुसलमानों के शासन काल की बात है एक दिन बिहारी जी ने अपनी लीला दिखाई सेठ जी जब मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक दुकानदार बहुत बड़ा कमल का फूल लेकर बेचने बैठा है ऐसा फूल उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था उनके मन में आया कि यह फूल तो बिहारी जी को चढ़ाना चाहिए उनका प्रेम बिहारी जी से था इसलिए वही याद आए दुकानदार से पूछने पर उसने एक रुपया दाम बताया इतने में वहाँ के नवाब का लड़का जो शराब पीकर वेश्या के घर जा रहा था दुकान पर पहुँच गया फूल देख उसने सोचा कि इसे वेस्या को देंगे तो वह प्रसन्न होगी दुकानदार ने कहा यह फूल तो सेठ जी ने खरीद लिया है उसने कहा मैं दस रुपये दूंगा फूल मुझे दो सेठ जी ने सोचा यह क्या लीला है हमने तो फूल बिहारी जी को चढ़ाने का संकल्प कर लिया है उन्होंने कहा मैं पचास रुपये दूंगा पर फूल बिहारी जी को चढ़ेगा लड़के ने कहा मैं सौ रुपये दूंगा पर फूल मैं ले जाऊँगा सेठ जी ने कहा मैं पाँच सौ फूल बिहारी जी को चढ़ेगा उसने कहा मैं हज़ार दूंगा पर फूल मैं ही ले जाऊंगा। सेठ जी बोले मैं पाँच हजार दूँगा पर फूल बिहारी जी को ही चढ़ेगा लड़का बोला मैं दस हज़ार दूँगा सेठ जी ने कह दिया मैं पचास हजार दूँगा पर फूल तो अब बिहारी जी को ही चढ़ेगा अब नवाब के लड़के का दिमाग ठंडा हो गया सारा नशा उतर गया उस समय का रुपया कोई आज का रुपया नहीं था उसने सोचा पचास हजार में तो मैं कितनी ही वेश्या खरीद सकता हूँ वह चुप होकर खिसक लिया यह तमाशा देखकर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी सेठ जी ने कहा मैं अपनी कोठी पचास हजार रुपये में नीलाम करता हूँ या तो कोई एक व्यक्ति खरीद ले या कुछ लोग मिलकर खरीद ले आज मेरे ऊपर बिहार जी की कृपा हो गई अन्यथा यह कोठी छूटने वाली नहीं थी मैंने परिवार को लड़के बच्चों को छोड़ दिया था पर यह कोठी नहीं छूट रही थी आज बिहारी जी की कृपा हो गई अब मैं वृंदावन की गलियों में भिक्छा मांग कर खाऊंगा और कहीं भी रह जाऊंगा। ऐसी कृपा सबको कैसे समझ में आ सकती है कोई विरला ही इसे समझ सकता है भगवान की कृपा हो तभी उसकी कृपा समझ में आ सकती है जिससे तुम्हें बहुत मोह है वही ख़त्म हो जाए तो तुम्हें कृपा कहाँ दिखती है यह नहीं सोचते कि अपना मन बार बार वहां जाता था भगवान ने अच्छा किया कि छुड़ा दिया अन्यथा जीवन भर नहीं छूटता ऐसा विचार कहां आता है इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जिसे भगवान से सच्चा प्रेम है वही उसकी कृपा को समझ सकता है